महाभारत शांति पर्व सप्तपचाशत्तम राजा के धर्मानुकूल नीतिपूर्ण बर्ताव का वर्णन भीषम वाच नि राजा युधिष्ठि प्रशस्य तीन बोद्यम अवर्जिता जी कहते हैं युधिष्ठिर राजा को सदा ही उद्योगशील होना चाहिए छोड़कर स्त्री की भांति बेकार बैठा रहता है उस राजा की प्रशंसा नहीं होती है भगवान चाहोक मत्रतम निबोधमे प्रजानाथ इस विषय में भगवान शुक्राचार्य ने एक श्लोक कहा है उसे मैं बता रहा हूँ तुम यहाँ एकाग्र होकर मुझसे उस श्लोक को सुनो सर्पो जैसे सांप बिल में रहने वाले चूहों को निगल जाता है उसी प्रकार दूसरों से लड़ाई न करने वाले राजा तथा विद्याधन आदि के लिए घर छोड़कर अन्यत्र न जाने वाले ब्राह्मण को पृथ्वी निगल जाती है अर्थात वे पुरुषार्थ साधन किए बिना ही मर जाते हैं। अत नर श्रेष्ठ तुम इस बात को अपने हृदय में धारण कर लो जो संधि करने के योग्य हो उनसे संधि करो और जो विरोध के पात्र हो उनका डटकर विरोध करो सप्तांग राजस्य विपरीत आचरेत गुरु दिवा मित्र प्रति हतव्य एवं राजा के सात अंग हैं राजा मंत्री मित्र खजाना देश दुर्ग और सेना जो इन सात अंगों से युक्त राज्य के विपरीत आचरण करे वह गुरु हो या मित्र मार डालने के ही योग्य है मरुते ना गीत श्लोक पुरातन राजा अधिकारे राजेंद्र बृहस्पति मते पुरा राजेन्द्र पूर्व में राजा मरुत ने एक प्राचीन श्लोक का गान किया था जो बृहस्पति के मतानुसार राजा के अधिकार के विषय में प्रकाश डालता है गुरु रप्यवलिप्त कार्य कार्य मजानत उत्पथ प्रतिपन्न से दंडो भवती शाश्वत घमंड में भर कर कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नकर रखने वाला तथा कुमार्ग पर चलने वाला मनुष्य यदि अपना गुरु हो तो उसे भी दंड देने का सनातन विधान है बहु पुत्रेण राजा चगरेणीमता असम तो जा बाहु के पुत्र राजा बुद्धि ने तो पुरवासियों के हित की इच्छा थी, अपने पुत्र असमंजथा असमंजा का भी कर दिया था असम सरव्याणाम बालका नृप नमद पिता निर्भर चिवासी नरेस्वर असमंजा पुरवासियों के बालकों को पकड़कर सरयो नदी में डुबा दिया करता था अतः अच्छा उसके पिता ने उसे दुत्कार कर घर से बाहर निकाल दिया दाल के नापी श्वेत केतुर्म तपा मिथ्याप्राण संत्यक्तोदय सुत उद्दालक ऋषि ने अपने प्रिय पुत्र महातपस्वी श्वेत केतु को केवल इस अपराध से त्याग दिया कि वह ब्राह्मणों के साथ मिथ्या एवं कपटपूर्ण व्यवहार करता था लो इस लोक रंजन में वात्र धर्म सनातन सत्य से रक्षण च व्यवहार से साझव अतोक में प्रजा को प्रसन्न रखना ही राजाओं का सनातन धर्म है सत्य की रक्षा और व्यवहार की सरलता ही राजोचित कर्तव्य है काले, विक्रांत निक्रांत सत्यवा चलते पथा। दूसरों के धन का नाश न ना करे जिसको जो कुछ देना हो उसे वह समय पर दिलाने की व्यवस्था करे पराक्रमी सत्यवादी और क्षमाशील बना रहे ऐसा करने वाला राजा कभी प्रतिभट्ट नहीं होता आत्मचित क्रोध शास्त्रा पृत निश्चय धर्मे चाथे च चा काम च मोक्षे चत तमृत त्रैया संवृत मंत्र भवतमर्हति वृजनम च नरेन्द्राण नान्य क्षण छान पर जिसने अपने मन को वश में कर लिया है क्रोध को जीत लिया है तथा शास्त्रों के का तीनों वेदों का ज्ञान है तथा जो अपने गुप्त विचारों को दूसरों पर प्रकट नहीं होने देता है वही राजा होने योग्य है प्रजा की रक्षा न करने से बढ़कर राजाओं के लिए दूसरा कोई पाप नहीं है चातुर्वर्णस्थ धर्मास्य महे धर्म संकर रक्षा चा धर्म सनातन राजा को चारों वर्णों के धर्मों की रक्षा करनी चाहिए प्रजा को धर्म संकरता से बचाना राजाओं का सनातन धर्म है न न चात्यर्थ च निर्त्यसे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 यदि चढ़ाई करने वाला शत्रु मध्यम श्रेणी का है तो द्वैधी भाव का सहारा लिया जाता है उसमें ऊपर से दूसरा भाव दिखाया जाता है और भीतर दूसरा ही भाव रखा जाता है जैसे आधी सेना दुर्ग में रखकर आत्मरक्षा करना और आधी को भेजकर शत्रुओं के अन्न आदि सामग्री पर कब्जा करना आदि कार्य द्वैधि भाव नीति के अंतर्गत है आक्रमणकारी से पीड़ित होने पर किसी मित्र राजा का सहारा लेकर उसके साथ लड़ाई छेड़ना समाश्रय कहलाता है इन सबके गुण दोषों का अपने बुद्धि द्वारा सदा निरीक्षण करें। करे दिद्रदर्श निपतेमे प्रश्यत त्रिवर्गे विदितार्थस्य युक्तचार औोपधे शत्रुओं के छिद्र देखने वाले राजा की सदा ही प्रशंसा की जाती है जिसे धर्म अर्थ और काम के तत्व का ज्ञान है तथा जिसने शत्रुओं की गुप्त बातों को जानने और उनके मंत्री आदि को फोड़ने के लिए गुप्तचर लगा रखा है वह भी प्रशंसा के योग्य ही है कोश सेवणोपम वेता चर्ग से स्थान वृद्धि क्षया राजा को उचित है कि वह सदा अपने कोषागार को भरा पूरा रखने का प्रयत्न करता रहे उसे न्याय करने में यमराज और धन संग्रह करने में कुबेर के समान होना चाहिए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 तो ये वृद्धि के साधक होते हैं और कमी हो तो क्षय के कारण बनते हैं अन्वेक्षक निपति सुमुख्या जिनके भरण पोषण का प्रबंध न तो उनका पोषण राजा स्वयं करे और उसके द्वारा जिनका भरण पोषण चल रहा हो उन सबकी देखभाल रखे राजा को सदा प्रसन्न मुख रहना और मुस्कुराते हुए वार्तालाप करना चाहिए उपासिता च वृद्धा नाम जित्रेपा स्थित मती संतोष राजा को वृद्ध पुरुषों की उपासना अर्थात सेवा या संग करनी चाहिए वह आलस्य को जीते और लोलुपता का परित्याग करे सत्पुरुषों के व्यवहार में मन लगावे संतुष्ट होने योग्य स्वभाव रख, बनाए रखे वेशभूषा ऐसी रखे जिससे वह देखने में अत्यंत मनोहर जान पड़े न चादी तत्ता ने सता हस्तापाद साधु पुरुषों के हाथ से कभी धन न छीने असाधु पुरुषों से दंड के रूप में धन लेना चाहिए साधु पुरुषों को तो धन देना चाहिए स्वयं प्रहरता दाता चशात्मार रम्य साधन काले दाता चोक्ता च चा शुद्धाचार तथव स्वयं दुष्टों पर प्रहार करे दानशील बने मन को वश में रखे सुरम्य साधन से युक्त रहे समय समय पर धन का दान और उपभोग भी करे तथा निरंतर शुद्ध एवं सदाचारी बना रहे शूरा भक्तान संहार्या कुले जाता रोगिण श्रेष्ठा शिष्टा संबंधा मानो नव मनि विद्यादोक परलोकान्वेक्ष धर्मे साधन साधुन्चला नचला सहाय सततम कुरयात्रा भूत पुरस्कृतुल्यो भवेदे छत्र जो सूर्य एवं भक्त हो उन्हें विपक्षी फूल न सके जो कुलीन निरोग एवं शिष्ट हो तथा शिष्ट पुरुषों से संबंध रखते हो जो आत्म सम्मान की रक्षा करते हुए दूसरों का कभी अपमान न करते हो धर्म प्राण विद्वान लोक व्यवहार के ज्ञाता और शत्रुओं की गतिविधि पर दृष्टि रखने वाले हों जिनमें साधुता भरी हो तथा जो पर्वतों के समान अटल रहने वाले हों ऐसे लोगों को ही राजा सदा अपना सहायक बनावे और उन्हें ऐश्वर्य का पुरस्कार दे उन्हें अपने समान ही सुख भोग की सुविधा प्रदान करे केवल राजोचित छत्र धारण करना और सबको आज्ञा प्रदान करना इन दो बातों में ही वह उन सहायकों की अपेक्षा अधिक रहे प्रत्यक्ष च परोक्षा चाच भवे समान एवं कुर न खेदी प्रत्यक्ष और परोक्ष में भी उनके साथ राजा का एक साथ ही बर्ताव होना चाहिए ऐसा करने वाला नरेश इस जगत में कभी कष्ट नहीं उठाता सर्वाभिशं नृपति भवे जो राजा सब पर संदेह करता और सबका सर्वस्व हर लेता है वह लोभी और कुटिल राजा एक दिन अपने ही लोगों के हाथ से शीघ्र मारा जाता है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 आक्रोधन राजा भवति अक्रोधन मृदो जिसमें क्रोध का अभाव होता है जो दुर्व्यसनों से दूर रहता है जिसका दंड भी कठोर नहीं होता तथा तो जो अपने इंद्रियों पर विजय पा लेता है वह राजा हिमालय के समान संपूर्ण प्राणियों का विश्वास पात्र बन जाता है प्राग्यस्याग गुणोपेत पर रु सुदर्शन सर्वर्ण दयापणवी यहाँ क्षिप्रकारी जितक्रोध सुप्रसाद महाम प्रकृतिर्युक्त क्रियावाण विकथन आरब्ध्य कार्या सुपर्यसीता प्रदृश्य स राजा राज जो बुद्धिमान त्यागी शुओं की दुर्बलता जानने के प्रत में तत्पर देखने में सुंदर सभी वर्णों के न्याय और अन्याय को समझने वाला शीघ्र कार्य करने में समर्थ क्रोध पर विजय पाने वाला, वाला, आश्रितों पर कृपा करने वाला, कोमल स्वभाव से युक्त उद्योगी कर्मठ तथा आत्म प्रशंसा से दूर रहने वाला है जिस राजा के आरंभ किए हुए सभी कार्य सुंदर रूप से समाप्त होते दिखाई देते हैं वह समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है पुत्रा पुत्र इव पितुर्गे ही विशेष मानवा निर्भया विचरिष्यंते स राजा राज जैसे पुत्र अपने पिता के घर में निर्भीक होकर रहते हैं उसी प्रकार जिस राजा के राज्य में मनुष्य निर्भय होकर विचरते हैं वह सब राजाओं में श्रेष्ठ है राज जिसके राज्य अथवा नगर में निवास करने वाले लोग अर्थात चोरों से भय न होने के कारण अपने धन को छिपाकर कर न रखते हो तथा न्याय और अन्याय को समझते हो वह राजा समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है स्वकर्मनता से जयवासीन असंघातरता पाल्यमना यध्या संघर्षशी विषेदा रुचयो नाज से पार्थिव जिसके राज्य में निवास करने वाले लोग विधि पूर्वक सुरक्षित एवं पालित होकर अपने अपने कर्म में संलग्न शरीर में आसक्ति न रखने वाले और जितेंद्रीय हो, अपने वश में रहते हों शिक्षा देने और ग्रहण करने योग्य हो, आज्ञा पालन करते हों कलह और विवाद से दूर रहते हों और दान देने की रुचि रखते हो, वह राजा श्रेष्ठ है नशम कपटम न माया न चमत्सर विषय भूमिपाल से तस् धर्म सनातन जिस भोपाल के राज्य में कूटनीति कपट माया तथा ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो उसी के द्वारा सनातन धर्म का पालन होता है सराजा राज्य मरहती जो ज्ञान एवं ज्ञानियों का सत्कार करता है शास्त्र के ज्ञातव्य विषय को समझने तथा परहित साधन करने में संलग्न रहता है सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाला और स्वार्थ त्यागी है वही राजा राज्य चलाने के योग्य समझा जाता है यस्य याराश मंत्राश्च नित्यम चाहता राजा राज्य मर्ती जिसके गुप्तचर गुप्त विचार निश्चय किए हुए करने योग्य कर्म और किए हुए कर्म शत्रुओं द्वारा कभी जाने न जा सके वही राजा राज्य पाने का अधिकारी है श्लोक चा पुरागे तो भार्गवेण महात्म आख्याज प्रति भारत भारत महात्मा भार्गव ने पूर्व काल में किसी राजा के प्रति राजोचित कर्तव्य का वर्णन करते समय इस श्लोक का गान किया था राजथम बिंदे तथो भार् तथोधन राज्य सतिलोक तो भार् कुत तो धनम मनुष्य पहले राजा को प्राप्त करे उसके बाद पत्नी का परिग्रह और धन का संग्रह करे लोक रक्षक राजा के न होने पर कैसे भार्या सुरक्षित रहेगी और किस तरह धन की रक्षा हो सकेगी तदराज्य राज्य काम नानो धर्म सनातन ऋत रक्षा तुव रक्षा लोक राज्य चाहने वाले राजाओं के लिए राज्य में प्रजाओं की भली भांति रक्षा को छोड़कर और कोई सनातन धर्म नहीं है रक्षा ही जगत को धारण करने वाली है प्राचेत से न मनुना श्लोको चेमा उदाहमेशमना राज राज सुनो राजेंद्र प्राचेत मनु ने राजधर्म के विषय में ये दो श्लोक कहे हैं तुम एक चित्त होकर उन दोनों श्लोकों को यहाँ सुनो सड़ेताहिया अप्रवक्ताचार्यम अन मृतग्रिज अरक्षिताजान भार्च चा प्रियवादिनी ग्राम कामं चोपाल वन काम च नापित जैसे समुद्र की यात्रा में टूटी हुई नौका का त्याग कर दिया जाता है उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह उपदेश न देने वाले आचार्य वेद मंत्रों का उच्चारण न करने वाले ऋतविज रक्षा न कर सकने वाले राजा कटु वचन बोलने वाली स्त्री गांव में रहने की इच्छा रखने वाले ग्वाले और जगत में रहने की कामना करने वाले नाई इन छह व्यक्तियों का त्याग कर दे श्री महाभारती शांति पर्वणी राजधर्मानुशासन पर्वणी सप्तम इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में संतावनवा अध्याय पूरा हुआ